शंबरण शो भवत्मा शन इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरु्रो शांति शांति शांति अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की बात कर रहे हैं ये जो शिव संकल्प मंत्र हैं, इनका ऋषि शिव संकल्प है और इनका देवता मन है तो मन देवता जब हम कहते हैं तो हमें एक बात का पता लग जाता है कि इन मंत्रों में किस विषय की बात कही गई है कौन सी चर्चा है तो मन की चर्चा है मन के विषय में वेद में बहुत स्थानों पर मंत्र आए हैं परोपेहि ही मनस्पाप कि शंससी न ताम कामये गिरा वृक्षा वना संचर गोशु गृहेशु मे मना अर्थात मेरे अंदर जो मन है इसके अच्छे बुरे करने की जो बात है उसके लिए वेद कहता है परोपेहि ही मनस हे मेरे अंदर मन में रहने वाले जो पाप हैं बुरी भावनाएं हैं कोई विचार हैं पर हट है, जाओ दूर हो जाओ किम अशस्तानी शंससी अरे ये बेकार की बातों को क्यों सोच रहे हो ये गलत बातों को क्यों विचार रहे हो अशस्तानी शंससी जो शस्त नहीं है प्रशस्त नहीं है अच्छे नहीं हैं जो कल्याणकारक नहीं है उनको आप क्यों सोच रहे हो न तो हम काम गिरा मैं तुझे नहीं चाहता मैं तुझे पसंद नहीं करता मैं वाणी से भी तेरी बात नहीं चाहता वृक्षांसर गोषु गृहेश में तुम जाओ कहीं अकेले में जाओ जहाँ कोई नहीं है वहाँ जाओ मैं तो समाज में मैं अपने साधनों में मैं अपने पशुओं में मैं अपने परिवारजनों में मैं समाज में विचरण कर रहा तो ये जो मेरा विचरण है ये कैसा होना चाहिए कहता है अशस्ता जो मन के दुर्विचार हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए इसके लिए हम जब दूसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ कृणवंती विदथेशु धीरा ये यहाँ ऋषि दयानंद ने जो दो शब्द दिए हैं यज्ञेशु और विदथेशु तो यज्ञ का उन्होंने किया कि वेद पढ़ने में योग अभ्यास करने में सत्संग में जाने में जो धर्माचरण है उसको करने में और विदतेषु का उन्होंने दो अर्थ किए हैं, युद्ध आदि संग्रामों में और विज्ञान आदि व्यवहारों में अर्थात तो जो विज्ञान है ज्ञानना है वो जो है वो मन के बिना नहीं होता उसको हम यथावत जाने वो मन के द्वारा ही यद्यपि मन का जो एक भाग है जिसे हम बुद्धि कहते हैं बुद्धिर्ज्ञानम इत्यनर्थांतरम बुद्धि है उपलब्धि है ज्ञान है इसको हम बुद्धि का विषय कहते हैं लेकिन संकल्प विकल्प के बाद जो निश्चय की बात आती है वो बुद्धि है वो भी महत है मन भी महत है अहंकार भी महत है चित्त भी महत है तो इसलिए सृष्टि का जो सबसे सूक्ष्म तत्व है महत उसी के ये सब विभाग हैं तो जो एक विभाग हमारा मन है एक विभाग हमारा बुद्धि है एक विभाग चित्त है और एक विभाग अहंकार है और इनका सम्मिलित होकर कार्य करना होता है तो एक के हम सुधारने से बाकी को आप सुधार लेते हैं क्यों कि सुधारने की बात बुद्धि के स्तर पर नहीं है सुधारने की बात चित्त के स्तर पर नहीं है सुधारने की बात अहंकार के स्तर पर नहीं है सुधारने की बात मन के स्तर पर है क्योंकि बाहर जिसका संबंध है मूल चीज है कि कोई पदार्थ यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसका जो उपादान है उसका जो मुख्य घटक है वो हमें अच्छा लेना होगा यदि आप अच्छी रोटी बनाना चाहते हैं और अच्छा गेहूँ नहीं लेते तो अच्छा आटा भी नहीं बन सकता अच्छा आटा नहीं बन सकता तो अच्छी रोटी भी नहीं बन सकती तो इसलिए मूल चीज को हमें सुधारने की आवश्यकता होती है इसलिए यहाँ पर जहां भी बात कही गई है वहां मन को सुधारने की बात कही गई है गीताकार ने जैसे कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष इस संसार के सुख और दुख दोनों का कारण मन है इसको एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक मजदूर है वो दिन भर परिश्रम करके आ रहा है कठोर परिश्रम उसने किया है और सायकाल जो उसे मजदूरी मिली है उससे वो बहुत प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहा है लेकिन एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है दुकान में बैठा है मैं एक बार एक दुकान पर बैठा व्यापारी है उस दिन अप्रैल था पहला है। पहली तारीख थी उस दिन बजट संसद में पेश किया जा रहा था थोड़ी देर में वो बहुत प्रसन्न हुआ कहने लगा देखो अमुक अमुक चीजों के दाम बढ़ गए इससे अपने को लाभ हुआ मैंने कहा शेर जी आज तो बहुत अच्छा दिन है आपको बहुत लाभ हुआ अरे बोले क्या लाभ हुआ 20 पचास हजार का लाभ कोई लाभ नहीं दस बीस लाख होता तो कोई बात भी थी इस थोड़े से लाभ के लिए क्या सोचना एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो प्रसन्न हो सकता है और एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है वो दुखी होगा तो इसका संबंध किससे है वस्तु से है या उसके सोचने से है तो पता ये लगता है कि वस्तु से नहीं है यदि वस्तु से होता तो जिस जिस के पास वो वो वस्तु होती उसे उसे सुखी होना चाहिए हम समझते हैं कि हमारे पास कोई वाहन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे हमारे पास कार हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे हमारे पास अच्छा एक मकान हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे हमारे पास बहुत बढ़िया वस्त्र हो जाएंगे तो शायद हम सुखी हो जाएंगे एक बार हमारे प्रोफेसर साथी कॉलेज में पढ़ाते थे उनका बच्चा बड़ा होकर जब नौकरी पर जाने लगा तो एक साथी ने एक हमारे मित्र के साथी ने बच्चे से पूछा तुम क्या करोगे बोला जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं बहुत सारे कपड़े सिलवाऊंगा तो उसके मन में जो एक ही अधूरी इच्छा है वो अधूरी इच्छा है कि मैं बहुत तरह के कपड़े सिलवाऊँगा और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उन कपड़ों पर पैसे खर्च करूंगा। लेकिन आवश्यक तो नहीं है कि दूसरा भी ऐसा ही करेगा तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं तो सुख और दुख सामान्य रूप से हम समझते हैं कि वस्तु से होता है और इसलिए हम प्रयत्न करते हैं वो वस्तु मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे इस बात को यदि समझना हो तो एक सुंदर प्रसंग है वो अपने संस्कारों के क्रम में, आता है। संस्कारों के क्रम में, जब विवाह में कही है उनमें एक बात सुख की अलग तरह से कही है और सुविधा की बात अलग तरह से कही है सात जो कदम हैं, सात पद पग रखने हैं हमको या सात बातों को जिनको हमें अपने ध्यान में रखना है जिन पर आचरण करना है उन सात बातों को यदि आप देखें तो वहाँ पहली बात कही गई है कि ईश एक पदी भव अर्थात जीवन का आधार मतलब जीवन की सच्चाई जीवन के मूल, मतलब जो इस जीवन को रखने वाली भौतिक वस्तुएं हैं उनको हमें बनाकर रखना होगा ताकि वो साधन हमें मिलते रहे और हमारा ये शरीर बना रहे तो ईश एक पदी भव दूसरा कहा ऊर्जे द्विपदी भव अर्थात जो साधन हो वो कैसे हो वो साधन हमको ऊर्जा देने वाले हों मतलब हमारी उन्नति करने वाले हों हमको आगे बढ़ाने वाले हों तो तीसरी बात क्या कहता है तीसरी बात कहता है रायस पोषाय त्रिपदी भव अब यहाँ सारे साधन आ जाते हैं अर्थात हमारे पास आवश्यक है हम स्वस्थ हैं हम प्रसन्न हैं तो हम असुविधा से बचें ये दुनिया की बात है अर्थात दुनिया के जितने सामान हैं ये हमें असुविधा से बचाते असुविधा कैसी शारीरिक असुविधा शारीरिक कष्ट से बचाते हमारे घर में जब कुकर नहीं था जब हमारे घर में गैस नहीं थी जब हमारे घर में जो पीसने कोटने के साधन नहीं थे तब उन कामों को भी हम करते थे लेकिन उसमें बहुत परिश्रम लगता था समय भी लगता था तो वो हमको बड़ी असुविधा की स्थिति लगती थी अकस्मात आती थी आता तो भले ही आज से ज्यादा प्रसन्न होकर हम उस काम को करते थे लेकिन करने में समय लगता था हमको लगता था कि ये असमय है ये इसके आने का या इसके होने का समय नहीं है लेकिन आज हम ऐसा नहीं है यदि साधनों के कारण ऐसा सोचें तो कोई कभी आ सकता है हमारे पास साधन इतने सहज सुलभ हैं कि हमको बहुत थोड़े से समय में सब कुछ तैयार करके हम बता सकते हैं दे सकते हैं तो ये जो साधना का स्थल है वो सुविधा का है अर्थात शरीर का जो श्रम है उसको कम करने का नाम सुविधा है और ये कम करना जो है ये शारीरिक सुख आप कह सकते हैं लेकिन सुख इसका नहीं होता है इसलिए हमारे यहाँ सप्तपदी में चौथे कदम पर एक विचित्र शब्द कहा है वो ये कहता है कि मायो भवा चतुष्पदी भवा अब इसमें कोई चीज नहीं है कोई वस्तु नहीं है जो आप लाओगे और जिससे काम सिद्ध हो जाएगा मय संस्कृत में सुख को कहते वो ये कहता है कि पहले आपने कहा जीवन की वस्तुएं ले आओ तो आप ले आए आपने कहा वस्तुएं ऐसी लाओ जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हो शक्ति को ऊर्जा को देने वाली हो आप ले आए कहा कि कुछ और भी सामान की जरूरत है तो रायस पोषा ये त्रिपदी भव धन धान्य आपके पास पर्याप्त हो ताकि कोई असुविधा आपको न लगे आप कोई चीज आवश्यक न समझे न ले एक अलग चीज होती है लेकिन आवश्यकता होती है और ले नहीं पाते हैं हमें लगता है कि अभी इतने पैसे नहीं हैं इतने साधन नहीं है कि हम उस चीज को ले लें वो हमारे लिए असुविधाजनक होता है उसको हम कष्ट अनुभव करना कहते हैं तो ये कहता है कि ये जो है यहाँ तक रायस पोषा ये त्रिपदी भव यहाँ तक तो वस्तुओं से हमारा संबंध है लेकिन जो ये चौथा वाक्य है ये कहता है मायो भवा चतुष्पदी भव ये तुम सुख के लिए चौथा कदम रखो तो यहां तो कोई वस्तु ही नहीं है ऐसी यदि कोई चीज होती जिससे सुख लाया जा सकता था जिससे से सुख प्राप्त किया जाता तो निश्चित रूप से इस चौथे कदम में उस वस्तु का उल्लेख होता यहां किसी वस्तु का उल्लेख नहीं है लेकिन ये कहता है कि आपको सुखी होना है और ये चौथा कदम चौथी सावधानी चौथा प्रयत्न आपके सुख के लिए है आप कैसे सुखी होगा वस्तु तो कोई नहीं है फिर सुख कैसे मिलेगा क्यों सुख इसलिए मिलेगा वस्तु का संबंध वस्तु से है वस्तु शरीर है और शरीर के सुख के लिए वस्तु की अपेक्षा है शरीर सुखी हो गया मान लेंगे लेकिन जो सुख की बात कर रहा है वो मन की है तो वो मन की दशा किसी वस्तु से बनने वाली नहीं मन की दशा मन से बनने वाली है अर्थात वो ये कहता है कि तुम एक बात सदा चिंतन में रखो व्यवहार में रखो कि तुम्हारे अंदर कहीं से दुख का प्रवेश ना हो कहीं से कोई दुख की बात तुम्हारे अंदर पैदा ना हो उसकी जो सावधानी है वो सुख का कारण है अर्थात तो दुख पैदा होता है हमारी अनिच्छित वस्तुओं से अनचाही चीज़ों से अनचाहे विचारों से न चाहे गए भयों से तो वो जो परिस्थितियां हैं असुरक्षा की वो जो परिस्थितियां हैं अभाव की वो जो परिस्थितियां हैं कष्ट की हमें चिंता करनी होगी हमें ये ध्यान करना होगा कि हमारे अंदर कहीं से भी दुख का कोई प्रवेश ना अब दुख का प्रवेश न हो ये वस्तु पर निर्भर नहीं है तो किस पर निर्भर है ये यहाँ कह रहा है मन पर निर्भर है मतलब मन में कोई बात ऐसी नहीं आनी चाहिए जो मेरे लिए दुख का कारण हो कैसे हो सकती है मेरे लिए मन में दुख का कारण कोई चीज कैसे हो सकती है बहुत आसानी से हो सकती है यदि मुझे ये लगने लगे कि कोई मेरे पास संकट आने वाला है तो मेरे मन में एकदम दुख का भाव हो जाएगा चिंता का भाव हो जाएगा मैं यदि अनुभव करूं कि मेरे मित्र में मेरा विश्वास कम हो गया है मेरे उस पर मेरी अधिकारी पर मेरी आस्था कम हो गई है निश्चित रूप से मैं कष्ट में चला जाऊंगा और यह दशा मेरी मेरे मन के द्वारा होगी तो मुझे जो सुख का उपाय करना है उसका आधार मेरा मन है और ये मन के द्वारा मैं उस सुख को पा सकता इसलिए जो चौथा कदम यहां उठाया है यदि तुम सुख चाहते हो तो तुम्हें सुख के लिए सोचना होगा जैसे तुम मकान चाहते हो तो मकान के लिए सोचते हो मकान के लिए सोचते हो तो साधन भी जुटा लेते हो साधन जुटा लेते हो तो चीज बन भी जाती है छोटी हो बड़ी हो अच्छी हो बुरी हो तो दुनिया में कुछ भी करने के लिए उसके बारे में सोचना होगा तो वेद कहता है तुम सुख चाहते हो और सबसे विचित्र बात क्या है सुख के बारे में सोचते ही नहीं कभी सुख का चाहो और न सोचो तो ये कैसे माना जाए कि आप सुख चाहते हो आपने जो जो चीज चाहिए उसके बारे में आपने सोचा और आपने उसे किया किन्तु हमारे साथ सबसे बड़ी विचित्रता है कि हम सुख के चाहने पर विचार नहीं करते हम सुख चाहते हैं आ जाए लेकिन वो सुख कैसे आ जाएगा वो सोचते हैं हम वस्तुओं से आ जाएगा लेकिन शास्त्र कहता है वस्तु से आता तो सबके पास आना चाहिए जिसके पास मकान है जिसके पास कार है जिसके पास वाहन है जिसके पास धन है वो सब सुखी हो जाने चाहिए थे यदि धन से वस्तु से सुख आता तो दुनिया में किसी को दुखी होना ही नहीं चाहिए था लेकिन विचित्र बात तो ये है कि जिसके पास राज्य है वो भी दुखी है दर्शन में एक बड़ा अच्छा सूत्र आता है सांख्य में न कुरापि को अपी सुखी आता ये संसार की सबसे बड़ी विचित्रता और विशेषता है कहीं पर भी कोई भी सुखी ही नहीं है अर्थात यह संसार जो है जिसकी हम कामना करते हैं यदि सुख का आधार होता ये सुख दे सकता तो दुनिया में भगवान किसी को दुख देता ही नहीं क्योंकि सारे सुख यहीं पर सुलभ हो जाते वस्तुओं से मिल जाते पैसों से मिल जाते चीजों से मिल जाते लेकिन मन सुख का उपाय और साधन होने से इसलिए वेद कहता है कि मन को यदि आप शिव संकल्प वाला सुख संकल्प वाला बनाएंगे तो ही आप सुखी होंगे ओर श्याम